है इसे स्वीकार करना चाहिए या। इसी के बाद किसका हमने दे आदि नाम आत्मा है दे आदि और आत्मा की ज्ञान होने से या से ज्ञान होने से किसका से ज्ञान होता है दे आदि और आत्मा का भेद से ज्ञान होने बस उनमें अच्छे ज्ञान होने के कारण फिर अन्वे कहाँ करेंगे इसके बाद फिर कहता है ये एक हेतु हो गया ना दूसरा है यहाँ इधन ट्रेन के पहले दे आदि नाम कान्वय करेंगे दे आदि नाम इदन ट्रेन रहना है आत्मना चाहे ना या आत्मना स्वास्थ्य जो से भाना का अर्थ है वही अर्थ भाषमान आदि का से होने या दे आदि का इधर इधन ज्ञान होने से तथा आत्मा का अहंपेन ज्ञान होने से किससे किससे लक्षण दे आदि से लक्षण आत्मा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए आत्मा ऐसी है ना आत्मा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए किसका होता है आत्मा आत्मा और किसका किसका होता होता होता है है है तथा वाम लेवा तो भोटा ऐसा है ना कि मनोरगम सुन कहते हैं चलिए एक दूसरा हेतु हो गया ये दे नाम दयादी नामा चास्म आन भास्मान दोनों दू, को एक हेतु से कहेंगे ज्ञान होता है तो हमेशा भी ज्ञान नहीं होता है कि कभी ज्ञान होता है कभी ज्ञान दे आदि का कभी ज्ञान होने से और कभी ज्ञान क्या कदाचित आत्मा का व्यक्ति अपने को भी बोलता है अपने को जानता रहता है, आत्मना है या आत्मना आत्मना सदा भाष मान क्या और आत्मा का सदा ज्ञान होने से ये एक हेतु है इतना पूरा मिला करके दे आदि का कभी ज्ञान होने से और कभी ज्ञान न होने से तथा आत्मा का सदा ज्ञान होने से इतना पूरा एक हेतु है।, है ना सदा ज्ञान होने से ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि इनसे विलक्षण आत्मा है से कुल कितने दे ऐसी विलक्षण आत्मा इसमें कितने हेतु अभी तक ठीक है अच्छा अब एक बच गया ऐसे बहुत बार, आत्मना एक इतना बचा है अब ध्यान देना आत्मना एकत्वा एक दे में एक आत्मा रहती है ना तो आत्मा तो एक है अब ध्यान दे मन नहीं। नहीं। नहीं। अब इंद्री अब ऐसा समझो कि दे जो देह है ना तो दे अनेक अवयवों का समूह है हाथ पैर नाक पेट गला गर्दन शेर ये सब क्या है उसके और अनेक बहुत अवयवों का समूह है लिख लो वे बहुत अवयवों का समूह है क्या है बहुत है बहुत अवयवों का समूह इसलिए यहाँ वेह को बहुत कह दिया है करेक्ट है ना। बहुत का समय है इसलिए कहा गया है किसी बहुत का समय है इसलिए देख को बहुत कहा गया है यहाँ पर बहुत का सोचा अनेको फ और देखना बहुत का भी ध्यान रखना बहुत का अर्थ है अनेक है में एक अवयोग है कि अनेक अवयव अवयोग का भाग है बहुत अवयोगों का समूह है इसको बहुत करा देना है बहुत का है अनेक अनेक ठीक है और देखना इंद्रिया एक है या अनेक है इंद्रिया देखो इंद्रिया अनेक है इंद्रिया बहुत है इंद्रिया, इंद्रिया? बहुत हैं हैं बहुत और हैं ना अब उस ध्यान में देना प्रत्येक इंद्री भी अनेक अवयवों का प्रत्येक इंद्रिय भी बहुत अवयवों का समूह होने से बहुत कही जाती है प्रत्येक इंद्रिय भी तो बहुत अवन का समूह होने से बहुत कही जाती है अब यहाँ ध्यान देना आपको ये वे इंद्रिश है ना इंद्रिय से लेना इंद्रिय और इसके बाद क्या मन मन अंतर इंद्रिय है मन कैसे इंद्रिय इंद्रिय है अंतर अब देखना सिद्धांत में मन का क्या लक्षण करते हैं सुख आदि उपलब्धि इंद्रियम सुख आदि की उपलब्धि के साधन सुख आदि की उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है वहाँ मन है और वो कैसी है मन तस्वीर हाड़ू रूप लिखा परमाु रूप लिखा परमाणु तो याद अच्छी तरह हो चाहिए सुखादी की उपलब्धि का साधन जो इंदी है वह मन है और मन मन कैसा है है कि तो नहीं मन को क्या कहता है परमाणु रूप कैसा है और नित्य कहता है क्योंकि परमाणु उसके मत में कहते हैं नित्य है जो न्यायायिक वैशेषिकों का सिद्धांत है न्याय शास्त्र का वैशे शास्त्र का उसके अनुसार निश्चित पदार्थ कौन कौन है पृथ्वी जल तेज और वायु के परमाणु क्या पृथ्वी जल तेज और वायु के परमाणु निकते हैं आकाश काल दिशा आत्मा और मन ठीक थी। है तो सब का प्रलय हो जाएगा आपको आकाश कहाँ जाएगा उसमें काल का प्रलय नहीं हो सकता है काल को कौन मारेगा यदि कोई काल को मारे तो किसी न किसी काल में मारेगा तो काल से नहीं करेगा है ना काल से कोई मार नहीं सकता है काल मुक्त है ना हाँ काल को, को कौन मारेगा कोई कौन मारेगा बद काल की बस में मार सकता है काल को भी कहें मुक्त तो मुफ्त कुछ करता है कि मुझत? नहीं यदि ईश्वर तो ईश्वर जो है मारेगा प्रश्न तो तो तो होगा किसी न किसी तो काल से मारना ही पड़ेगा जैसे भगवान हैं नृत्य है उनका काल, काल भी नित्य है काल भी नृत्य है कालो सूख लोक का छह करने वाला काल में होने रहा है काल को अपने जो है वो अच्छा काला है अविनाशी काल में एक जो सुख है भगवान ने कहा तो आकाश काल जिस जो दिशाई है वो भी कैसे नित्य होती और आत्मा नृत्य है और मन कैसा है, है। ये कौन कहता है नहीं निया। हैं तो अब प्रथवी जल पेड़ वायु के परमाणुओं को नित्य कहते हैं और मन भी परमाणु रूप है इसीलिए मन कैसा है परमाणु रूप है परम अणु है अत्यंत सूक्ष्म है है ना तो जो परमाणु है तो न्याय शास्त्र के अनुसार परमाणु उससे कहें उससे कहेंगे जिसका आगे कोई विभाजन न किया जा सके और जिसका विभाजन किसी भी प्रकार किया जा सकेगा वो न्याय शास्त्र के अनुसार परमाणु यही कहना है उनका यही कहना है जिसका किसी भी प्रकार विभाजन न हो उसे परमाणु माना जाता है माना जाता है तो मन तो जिसका विभाजन नहीं होता है वस्तु सावियो होती है निर्वयो सावयो वस्तु का विनाश संभव है निर्वयो का विनाश होगा क्या जिससे अवयो वही नष्ट होगी सड़ेगी गलेगी बात तो मन भी नई मै के अनुसार परमाणु रूप है मतलब कैसा की निर्भयो अच्छा लेकिन वेदांत में देखिए वेदांत जायते क्या एक सर्वेंद्रिया है बोलो एक अस्मात है एक अस्मा जैसे मन सर्वेन्द्रिया इस परमात्मा से मन और सभी इंद्रिया उत्पन्न होती है इस परमात्मा से मन सहित सभी इंद्रिया उत्पन्न होती हैं। तो न्याय न्याय न्याय सिद्धांत के अनुसार मन की उत्पत्ति नहीं होती है परमाणु रूप से नित्य है पहले तो कहती है एक अस्मा जायते मन सर्व इंद्रिया क्या इस परमात्मा से मन सहित सभी इंद्रिया उत्पन्न होती है तो मन भी क्या होता है परमात्मा से तो जो मन उत्पन्न होता है तो जो वस्तु उत्पन्न होगी वो सावियो होगी कि निर्भर प्रॉब्लम होगी लेकिन ध्यान रखना कि मन में अत्यंत सूक्ष्म है ये जितने सांसारिक पदार्थ हैं है सत्यों की इच्छा क्या तो वो अत्यंत पर आत्मा की तरह हो पाएगा क्या आत्मा निर्भय है तो मन सूक्ष्म होने पर भी निर्भय नहीं है क्योंकि उत्तम होता है उत्तम होने वाली वस्तु निर्भयोग तो जब निर्वयोग नहीं है तो फिर मन की उत्पत्ति भी होगी और मन का होगा खुल्ले का मीनाश मानते हैं शरीर में मन तो बना रहता है शरीर तो अब जो मन उत्पन्न होता है उत्पन्न होने से कैसा होगा सवयव हो। तो मन के अवयव कितने होंगे अरे, बहुत अवयव होंगे तो उसकी तो मन के अनेक अवयव होने से मन के बहुत अवयव होने से मन को क्या कह सकते हैं बहुत कह सकते हैं इसलिए मन के भी अनेक अवयव होने से मन को अनेक कह सकते हैं होने से मन को अनेक कहा जाता है अनेक बहुत दे इंद्री मन अपराण है ना प्राण के पांच भेद हैं प्राण अपान उदान और समान और पांच क्या है मां अगर पूर्ण विकल दे और धन्य दस प्रकार का प्राण है तो लिखिए प्राण के बहुत भेद होने से या प्राण के अनेक भेद होने से प्राण को अनेक कहा जाता है लिख लो प्राण के अनेक भेद होने से या प्राण अनेक है लिख लो ऐसा लिखो सीधी बात क्या प्राणअपान आदि से प्राण अनेक हैं ऐसा लिख लो प्राण अपान आदि भेदते प्राण अनेक हैं तो हमने क्या बताया मन से अनेक अवयो होने से मन अनेक है ये लिखाया एक और लिख लो मन से जन्म मन बुद्धि चित्त अहंकार इन वृत्तियों के अनेक होने से भी मन अनेक कहे गये हैं। अरे कभी कह सकते क्या मन से जन्म मन में बुद्धि चित्त अहंकार इन वृत्तियों के अनेक होने से भी मन को अनेक कहा जाता है मन मतलब अंतरण उससे जन्म क्या है मन बुद्धि चित्तोकार मन की मन का से जन्म मन बुद्धि चित्त अहंकार इन बुक्तियों के अनेक होने से भी मन को अनेक कहा जाता है तो क्या हुआ देव इंद्री मन प्राण है और क्या हुई आपकी बुद्धि है ना बुद्धि तो ये लिखिए बुद्धि की घट ज्ञान पट ज्ञान आदि अनेक वृष्टिया होने से बुद्धि को अनेक कहा जाता है बुद्धि की घट ज्ञान पट ज्ञान आदि अनेक वृष्टिया होने से चलेगा बुद्धि की घट ज्ञान पट ज्ञान आदि अनेक दृष्टियां होने से बुद्धि को अनेक कहा जाता है अब देखना आत्मा तो कोई अवयव है नहीं आत्मा तो सर्वत्म निर्वयव है तो वो आत्मा एक है ना जो वस्तु अनेक रूप होगी जो वस्तु अनेक रूप होगी वह एक रूप हो सकती है जो वस्तु अनेक रूप है वह एक रूप नहीं हो सकती है अब लगाइए यहाँ पर तो बहुत दे आदि का अनेकत्व तो होने से या दे आदि बहुत होने से दे आदि बहुत कैसे कैसे सबको अलग अलग लिखाया है ना दे, दे जाओ बहुत होने से देव को बहुत दे कि देव को बहुत होने से इंद्री को बहुत होने से, से मन को बहुत होने से प्राण को बहुत होने से और बुद्धि को बहुत होने से इनका बहुत होने से मतलब ये बहुत होने से न न न बुद्धि आगे बताएंगे बुद्धि का अर्थ है धर्मभूत इसी प्रकार में समझा देंगे मन अंताकरण है मन क्या है और बुद्धि अलग है और बुद्धि को अभी दो चार दिन में समझा देंगे, देंगे। नहीं आ जाएगी मन है उसकी एक वृत्ति है मन हाँ वो, वो यहाँ बताएंगे आगे कोचिंग रूपा है और व्यवसाय रूपा है अभी बताएंगे है न वो ही प्रश्न में उसको समझा देंगे हम आपको अच्छा अच्छा तो अब आप देखिए कि देश का बहुत होने से इंद्री देश का बहुत होने से इंद्री का बहुत होने से इंधन का बहुत होने से प्राण का बहुत होने से, से, से और बुद्धि का बहुत होने से बुद्धि का धर्म बुद्ध ज्ञान उसको यही समझेंगे वो तो सब क्या आत्म ना एक और आत्मा एक आत्मा की एकता होने से या बहुत है आत्मा एक है तो जो वस्तु बहुत रूप है वो एक रूप हो सकती है लगाइए वे बहुत होने से और आत्मा एक होने से दे से विलक्षण आत्मा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए इसी प्रकार घटा लेना इंद्रियों का बहुत होने से बहुत प्रकार से इंद्रियों का अनेकत्व होने से और आत्मा का एकत्र होने से इनसे भिन्न आत्मा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए और मन का बहुत होने से और आत्मा का एकत्र होने से इनसे भिन्न आत्मा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए प्राण बहुत होने से क्या आत्मा एकत्रात और आत्मा की एकता होने से आत्मा भी आत्मा होना एक आत्मा होने से इनसे भिन्न आत्मा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए बुद्धि बहुत होने से और आत्मा एक होने से इनसे भिन्न आत्मा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए जैसे आत्मा एक है तो एकत्व तो किसका आत्मा। तो आत्मा का एकत्व तो कहो अथवा एक आत्मा कहिए आत्मा का एकत्व होने से अथवा एक आत्मा दे आदि कितने हैं तो दे बहुत होने से या दे आदि का बहुत होने से दोनों तरह की भाषा है बहुत होने से और आत्मा का एकत्व होने से यंगी कर्तव्य ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि की विलक्षण आत्मा इनसे विलक्षण आत्मा है इनसे भिन्न आत्मा है अब अभी आइए अभी कहा अच्छा वो जो शुरू में आया था ना आत्मस्वरूप नुखे नुखे नुख नुख परम परमाय। एक युक्त एक युक्तम प्रकार प्रकार युक्त वहाँ क्या था इंद्रिय मन प्राण बुद्धि विलक्षण कौन है विलक्षण का अन्य सबके साथ होगा तो क्या कहेंगे और प्राण बुद्धि देखम आप आप तो, तो, तो, आपने तो, तो, आपने तो इन से और वहीं पर देखना इसके बाद क्या था वहां पे अजडम अजडम था ना तो अब उसको उसका अजडम का वहां जितना आया है ना उसी का कार्य करना है तो अब अर्था रहा किसका अजडम का कौन सी अरे हाँ ये रह गई ठीक कर अब ध्यान देना तो आप ऐसा समझिए की अभी जो है न युक्ति से सिद्ध कर दिया कि दे आदि से भिन्न आत्मा है दे आदि से भिन्न आत्मा कैसे सिद्ध किया युक्ति से सिद्ध किया युक्ति कैसी है युक्ति कैसे दी गयी की दे यदि होता तो कैसा ज्ञान होना चाहिए मैं, मैं दम। पर ऐसा ज्ञान होता है इससे क्या सिद्ध हुआ दे आत्मा नहीं है ये कहना अच्छा लगता है नदी दे आत्मा होता तो कैसा ज्ञान होना चाहिए मैं? देव। और मैं ज्ञान होता है तो इससे क्या सिद्ध होता है कैसा ज्ञान होता है फिर मैं यदि दे ही आत्मा होता तो कैसा ज्ञान होना चाहिए मैं और मैं दे हूँ ऐसा ज्ञान होता है तो इससे क्या सिद्ध होता है मैं दे मतलब आत्मा दे आत्मा दे नहीं ठीक है यदि आत्मा ही देह होता तो क्या ज्ञान होना चाहिए मैं तो मैं दे हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता इससे क्या सिद्ध होता आत्मा दे अब ध्यान तो ज्ञान कैसा होता है मेरी दे है मेरी दे, तो मेरी दे मेरी कौन है दे, दे। तो मैं सुन दे हूँ क्या मेरी दे है ऐसा ज्ञान होता है तो मेरी दे है इस प्रकार किसका किसका ज्ञान हो रहा है दे और नहीं, नहीं मेरी देह है यही इस प्रकार दे और मै अपना प्रकार दे और आत्मा का ज्ञान कैसे होता है भेद से या अभेद से भेद हाँ तो इससे क्या सिद्ध होता है, आत्मा दे आत्मा? नहीं। नहीं। क्या है? दे से नहीं। नहीं। नहीं। दे है। मेरा देह आदि है है ना इससे क्या सिद्ध होता है कि से भिन्न आत्मा है अच्छा और इस इस ध्यान में न जैसे मेरा घर है तो मेरा घर है ऐसा ज्ञान होता है तो घर का और अपना अभेद हो जाता है क्या व्यक्ति घर हो जाता है क्या तो इसी व्यक्ति सिमदेय नहीं होता है तो ये देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से भिन्न आत्मा है इस बात को युक्ति से समझाया गया कैसे समझाया गया लेकिन ऐसा कहा जाता है युक्ति से युक्ति कट जाती है अभी जो युक्तियाँ समझाई गई है वो सब युक्तियाँ हैं अच्छी युवतियाँ हैं प्रबल युक्तियाँ हैं अकाठ युक्तियाँ हैं जिन युक्तियों के द्वारा दे आदि से भिन्न आत्मा को तो कहा गया वह युक्तियाँ कहती हैं अपाट्य है प्रबल है युक्तिय। अच्छी युक्तियां है फिर भी ऐसा कहा जाता है ना कि क्या तर्को प्रतिष्ठाना ग्रम सूत्र है कि तर्क से कहीं स्थिरता मतलब एक तर्क से दूसरा तर्क कट जाता है एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस तरफ है उससे ज्यादा बुद्धि वाला आएगा तो उस तर्क को काट देगा तर्क से तर्क कटता है तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं एक शाम युक्ति नाम बाद संभव इन युक्तियों का बाद संभव होने पर भी कौन सी युक्तियां? युक्तियाँ देख आत्मा को सिद्ध करने में जो युक्ति बताई गई, दे। मेरा देह है ये युक्ति ना? युक्ति से समझाया गया एक युक्ति नाम इन युक्तियों का बाद संभव होने पर भी बाद का ख्या है इन युक्तियों का बाद संभव होने पर भी निराकरण इन निर्था। युक्तियों का निराकरण संभव होने पर भी तो इन युक्तियों का अन्य युक्तियों से बात संभव होने पर भी क्या इन युक्तियों का अन्य युक्तियों से जोड़ लेना है, भी, ए, भी। है ना इन युक्तियों का अन्य युक्तियों से बात संभव होने पर भी फिर क्या करना चाहिए तो सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रमाण क्या माना जाता है शास्त्र युक्ति से बड़ा शास्त्र माना जाता है इन युक्तियों का अन्य युक्तियों से बात सम्भव होने पर भी शास्त्र के बल से शास्त्र के या शास्त्र प्रमाण से दे आदि से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है आदि से सिद्ध होता है। इन युक्तियों का अन्य युक्तियों से बात संभव होने पर भी शास्त्र प्रमाण से शास्त्र प्रमाण से सिद्धि शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है आ, यहाँ इस बात के अनुसार क्या बोलेंगे आत्मा सिद्ध थी आत्मा सिद्ध होता है कैसा आत्मा दे आदि विलक्षण दे आदि दे आदि विलक्षण आत्मा सिद्धि से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है किसके द्वारा सिद्ध होता है तो था। था। इन युक्तियों का अन्य युक्तियों से बात सम्भव होने पर भी शास्त्र प्रमाण से दे से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है तो अभी जो है ना क्या बताया गया दे आदि से भिन्न आत्मा है अब वो पंक्ति क्या थी आत्मस्वरूप अच्छा। क्या कहा था अज़्ण। अज़्ण। अज़्ण। अज़्ण। में है, है ना, हिंदी में जड़ अज कहते संस्कृत में जडम अजडम ऐसा डा कहेंगे ना, ना, तो ये कैसा है अजड है आत्मा कैसा है इसको समझो जड जड तो जानते ना जड़ वस्तु जो दिखाई देती है शरीर कैसा है जड़ है ये दीवार घटपट ये जितना संसार दिखाई देता है कैसा है जड़ है और आत्मा जड़ है क्या नहीं। जड़ से भिन्न को अजड़ कहेंगे तो शरीर इंद्रिय से मन बुद्धि प्राण ये सब जो है और घटपट आदि ये सब विषय सब कैसे हैं जो प्रकृति का कार्य प्रकृति जड़ है प्रकृति का कार्य कैसा है प्रकृति जड़ है प्रकृति के बने हुए पदार्थ भी जड़ है और जड़ से को क्या कहेंगे अजड़े तो अजड़ कौन होगा आत्मा कैसा है अजड़ है तो अजड़ को समझो अजडत्व नाम ज्ञानम अच्छा। तो अब देखना यहाँ पर जैसे कि ये शब्द है स्वयं प्रकाश पर प्रकाश ऐसे शब्द को थोड़ा देख लेंगे जैसे कि ये कोई भी घट है या पुस्तक है तो पुस्तक आपको ज्ञात होती है ना? पुस्तक को आप जानते हैं ना पुस्तक को जानते हैं कि यह पुस्तक ज्ञात सब समझते हैं हैं हमको ये वस्टु, इस वस्टु को हमने समझ लिया अथवा यह वस्तु हमको ज्ञात हो गई या वस्तु हमको विदित ये ज्ञान हो गया उस वस्तु क्या कहेंगे ये वस्तु हमको घट का ज्ञान हो गया अथवा घटना ज्ञात हो गया अच्छा तो ध्यान लेना की ये सभी घटादी पदार्थ ज्ञात होते हैं कि नहीं Intent? तो किसके द्वारा ज्ञात होते हैं ज्ञान के द्वारा hmm? किससे द्वारा ज्ञान ज्ञान न हो तो ये ज्ञात कहे जाएंगे ज्ञान न हो तो ज्ञात होंगे ठीक है नहीं होगी ज्ञान के द्वारा ही किसी विषय को तो सभी विषयों को जानने का साधन क्या है ज्ञान के बिना किसी को जान सकते हैं पता ही समझ तो ज्ञान के द्वारा ही सबको जाना ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है या ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान के द्वारा ही विषय को जाना जाता है या ज्ञान के द्वारा ही विषय ज्ञात है। होते हैं विषय किसके द्वारा ज्ञात होते हैं ज्ञान के द्वारा तो ध्यान देना कि जो जड़ पदार्थ है वो वो स्वयं ज्ञात होगा कि ज्ञान के द्वारा ज्ञात होगा ज्ञान के द्वारा ज्ञान के हाँ तो जो ज्ञान के द्वारा ज्ञात होगा वो कैसा होगा जट और जब ज्ञान नहीं है तो ज्ञात होगा ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना ज्ञात नहीं होगा और ज्ञान से ज्ञात होगा कुंभ जड़ पदार्थ ये वास्तवी आ गई जब ज्ञान हो गया ठीक ठीक समझ गए तभी तो कहेंगे ज्ञात हो गया और ठीक ठीक तो ज्ञान नहीं हुआ तो कह पाएंगे तो जड़ पदार्थ को किससे जाना जाता है ज्ञान से ये वास्तवी है अब देखना जैसे देखो दीपक है ना धेरे में घट रखा हो तो अंधेरे में, में घट को देखने के लिए दीपक के प्रकाश की जरूरत है हम्म अंधेरे में घट को देखने के लिए दीपक के प्रकाश की जरूरत है क्योंकि घट जो इबादन चल गई अंधेरे में घट को देखने के लिए दीपक के प्रकाश की जरूरत है और दीपक को देखने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत है दीपक को देखने के लिए कोई दूसरा कोई टर्स या कोई दूसरा दीपक चाहिए धेरे में रखे हुए घट देखने के लिए किसकी आवश्यकता है दीपक के और दीपक को देखने के लिए दूसरे किसी दीपक की दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता है क्यों विचार करो क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है वो अपना प्रकाश कर रहा है की नहीं कर रहा है दीपक दीपक का प्रकाश घट को, धड़ को देखो दीपक स्वयं प्रकाश है अच्छा घट स्वयं प्रकाश है घट स्वयं प्रकाश तो घट का प्रकाश किसके द्वारा हो रहा है दीपक के द्वारा बताइए सर घट का प्रकाश दीपक के द्वारा हो रहा है और दीपक का प्रकाश दीपक का प्रकाश वो स्वयं कर रहा है घट कैसा हो गया पर प्रकाश पर प्रकाश पर के द्वारा प्रकाश पर प्रकाश तो घट कैसा हो गया और दीपक कैसा हो गया तो जो पर प्रकाश वस्तु होती है वो प्रकाश के लिए पर की अपेक्षा करती है दूसरे की अपेक्षा करती है मतलब घट जड़ है ना तो जड़ वस्तु अपने प्रकाश के लिए दूसरे की जड़ वस्तु अपने प्रकाश के लिए पर की अपेक्षा करती है दूसरे की अपेक्षा करती है क्यों क्योंकि वो पर प्रकाश है और जो चेतन वस्तु है जो चेतन वस्तु है अजर वस्तु है वो अपने प्रकाश के लिए दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा करती चलो अभी घट हो जी सब कोई समझो कि जैसे कि घट अपने प्रकाश के लिए दीपक के प्रकाश की अपेक्षा करता है क्योंकि वो स्वयं प्रकाश हम और दीपक अपने प्रकाश के लिए दूसरे किसी की अपेक्षा क्योंकि वो कैसा है? है तो दीपक तो यहाँ स्वयं प्रकाश का है ये कहा जाता है कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है आत्मा ज्ञान स्वरूप है कहा जाता है न तो ध्यान देना दीपक प्रकाश स्वरूप है और आत्मा प्रकाश स्वरूप है इन दोनों स्थितियों को देखो दीपक का प्रकाश तो दिखाई देता है ना तो आत्मा जब प्रकाश स्वरूप है ना तो दीपक का प्रकाश तो भौतिक प्रकाश है ना mm. आंखे दिखाई देता है तेज है और आत्मा का प्रकाश कोई भौतिक प्रकाश नहीं है तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है जब कहा जाए तो यहाँ प्रकाश का टोटा है ज्ञान इस बात आत्मा प्रकाश स्वरूप है आत्मा ज्योति स्वरूप है तो यहाँ प्रकाश का चार है ज्ञान इतना अंतर आएगा बातें सुन गए दीपक को भी प्रकाश स्वरूप रहेंगे आत्मा को भी प्रकाश स्वरूप करेंगे तो वहाँ प्रकाश कर प्रकाश तेज है और यहाँ प्रकाश कर तो दीपा तो घट को समझे न देखना अंधेरे कमरे में घट है किसी व्यक्ति ने वहाँ दीपक रख दिया ठीक है और आप वहाँ नहीं है आपको कुछ पता नहीं तो आपको ये भौतिक प्रकाश तो हो रहा है उसका किसका घट का लेकिन तो आपको घट का ज्ञान है क्या नहीं। आपको घट ज्ञात है क्या क्यों ज्ञात नहीं है क्योंकि नहीं।, नहीं है वहाँ उपस्थित ना होने से अपना ज्ञान नहीं है जब आप उपस्थित हो जाएंगे तो घट कैसे ज्ञात होगा आपके ज्ञान से ज्ञात होगा प्रकाश होने पर भी घट कैसे ज्ञात होगा ज्ञान ऐसी ज्ञात होगा तो ज्ञान और प्रकाश के अंतर पहुँच प्रकाश होने पर भी घट कैसे ज्ञात होगा ज्ञान से ज्ञान से ज्ञात अच्छा और दीपक होने पर भी दीपक कैसे ज्ञात होगा आपको ज्ञान ज्ञान से ज्ञान यदि आपका ज्ञान ना हो तो दीपक समझ में आएगा नहीं घट भी, भी आपके ज्ञान से ज्ञात होगा दीपक भी आपके ज्ञान से ज्ञात होगा ये बात समझ में आती है तो प्रकाश और ज्ञान में थोड़ा अंतर भी आया लेकिन जब आत्मा को प्रकाश स्वरूप कहा गया तो यहाँ प्रकाश का तो ही है दूसरा कुछ नहीं तो अब तो जब आत्मा प्रकाश स्वरूप है तो उसका क्या होता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है अब ऐसा मानना कि जैसे घट को ये घट जब कहा जाए ना घट का, का ज्ञान होता है तो ज्ञान का मतलब सभी साधन होने पर ही ज्ञान होता है न तो घट ज्ञात किसके द्वारा होता है ज्ञान ज्ञान के द्वारा घट किसके द्वारा ज्ञात होता है ज्ञान के द्वारा ज्ञात होता है और जो आत्मा ज्ञान रूप है ये किसके द्वारा ज्ञात होगी स्वयं प्रकाश है ना? आत्मा कैसी तो है स्वयं प्रकाश मतलब ज्ञान के द्वारा क्योंकि घट जड़ है घट कैसा है वो स्वयं अपना ज्ञान नहीं कर सकता है और आत्मा कैसी है ज्ञान प्रकाश हाँ अजड़ है स्वयं प्रकाश है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है कैसी है वो ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा अपने को जानती है आत्मा स्वयं अपने को हाँ अपने ज्ञान से आत्मा ज्ञात होती है आत्मा किसके ज्ञान से ज्ञात होती है अपेक्षा तो के के ऐसे आत्मा को जानने के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा क्यूँकी वो कैसा है प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है आत्मा कैसी है ज्ञान स्वरूप है अच्छा तो दूसरे ज्ञान के बिना आत्मा का ज्ञान होता है की नहीं होता है दूसरे ज्ञान के बिना आत्मा का ज्ञान होता है होता। जितनी युक्तियाँ जितना समझाया गया है ना इसको बहुत गहराई से चिंतन करते करते वो स्पष्ट समझ में आने लगेगा जब चिंतन गहन हो जाएगा ना गहन चिंतन ही समाधि का रूप लेता ले है चिंतन में लेके गहराई चाहिए और यदि योग की प्रक्रिया है उसमें फिर ज्यादा अच्छा रहता है तभी गहराई आप ही पास ये प्रकृति चिंतन जहां होने पर इस पर से समझ में आ जाता है अनुभव अनुभूति हो जाती है पंक्ति तो लगाना अजम नाम ज्ञान अंतरा फी मतलब ज्ञान से लेना दूसरा ज्ञान दूसरे ज्ञान के बिना भी, भी दूसरे ज्ञान के बिना भी, स्वतो भास्मान स्वतो भास्मान का अर्थ है कि स्वतः प्रकाशित होने वाला स्वतः प्रकाशित करना या स्वतो भाषमान का अर्थ करना की स्वतः प्रकाशित होने वाला अथवा स्वतः ज्ञान स्वता? तो दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वतः ज्ञात कौन है तो ज्ञान के बिना भी स्वतः भाषमान कौन हो गया हाँ तो स्वतः तो किसका अच्छा तो ज्ञान के बिना भी स्वतः ज्ञात होने वाला दूसरे ज्ञान का मतलब दूसरा ज्ञान दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वता ज्ञात होने वाला जैसे दीपक है ना दूसरे प्रकाश के बिना भी स्वतः प्रकाशित हो रहा है जैसे आत्मा भी दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वतः ज्ञात हो रहा है हो रहा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान सुनो कहते हैं हो और करते कैसे मुझे ज्ञान हुआ तो सुनो सुनो। मिनट मिनट ज्ञान भी दो प्रकार का एक तो अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अपनी आत्मा के स्वरूप में इस प्रकार जो आत्मा की अस्तित्व की उपलब्धि होती है घट ज्ञान अहम पट ज्ञान और आत्मा का हमेशा जो है ज्ञान होता रहता है अहम अहम इस रूप में आत्मा का सदा स्खुरन होता रहता है आहम का मतलब अहम इस शब्द का प्रयोग होता है स्पुरन काल में ऐसा नहीं है शब्द का स्फुरन नहीं होता है पर जिस वस्तु की प्रती होती वस्तु तो उपस्थित होती है ना तो वहां जो मैं बोल रहा हूँ ना आहम आहम इस प्रकार आत्मा का सदा स्फुरन होता है तो वहां शब्द को लेकर नहीं कहा जाता है वाच्य को लेकर के उसका वाच्य हमेशा प्रकाशा होता रहता है ना तो अब देखना एक तो है आत्मा का प्रकाश आत्मा का ज्ञान और एक है घट का ज्ञान पट का ज्ञान मठ का ज्ञान दंड का ज्ञान तो अलग अलग हो रहा है ना hmm, तो ये तो अपने से भिन्न पदार्थों के ज्ञान हुए अपने से भिन्न पदार्थों के ज्ञान तो जो अपने से भिन्न पदार्थों के ज्ञान हुए तो व्यक्ति क्या कहता है मुझे अब ज्ञान हो गया मैं पहले जानता था अब भूल गया मुझे अमुख विषय का ज्ञान था अभी नहीं है तो ये जो है आत्मा के ज्ञान को लेकर कहा नहीं कहा जाता आत्मा के ज्ञान को लेकर नहीं कहा जाता मुझे इस वस में, मुझे इस विषय का ज्ञान पहले था अब नहीं है अथवा पहले हमको यह ज्ञान नहीं था अब हो गया तो यह आत्मा की ज्ञान की बात है अन्य अन्य विषयों के अन्य तो विषयों के ज्ञान की बात है आत्मा का ज्ञान तो हमेशा होता ही रहता है स्वयं प्रकाश आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं अब देखना स्वयं प्रकाश आत्मा अपने को सदा प्रकाशित करती रहती है आत्मा ज्ञान रूप आत्मा सदा अपने को जानती रहती है ज्ञान रूप आत्मा का ज्ञान सदा बना रहता है अब क्या करना चाहते हैं तो अब ये जितने ज्ञान है ना ये घट ज्ञान फट ज्ञान जो मन में क्षण क्षण में तरह तरह की वृत्तियां होती रहती है ना इन सबको रुक करके थोड़ा देखना रुकती रहती नहीं है <laughs> थोड़ा देर तो स्वयं प्रकाशता आत्मा वो देखिए अच्छा तो दूसरे ज्ञान के ज्ञानम अंतरा अंतरागत बिना ज्ञानम से लेना है दूसरा ज्ञान ज्ञानम तो क्या लेना है दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वतः ज्ञात स्वतः प्रकाशित होने वाला या स्वतः ज्ञात होने वाला होने आत्मा तो ऐसा लगाना दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वता प्रकाशित होता रहना अथवा स्वता ज्ञात होना है दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वता प्रकाशित होना क्या है अजडत्व है तो अजडत्व का तो अर्थ है यहाँ पर चेतनत्व तो अथवा स्वयं प्रकाशक तो अथवा ज्ञान रूपत्व तो। बताइ समझिए अजडत्व का क्या होगा स्वयं प्रकाशत्व तो। ज्ञान रूपत्व स्वयं कर सकते ज्ञान तो, तो सकते। आत्मा अजड है का क्या मतलब है आत्मा कैसे है ज्ञान रूप है जहाँ ज्ञाता कहीं कहा था देखो उस पंक्ति में जहाँ स्वरूम बताया था ये देण बुद्धि विलक्षणम अजम आनंद रूपम ये निर्वयम निर्विकारम ज्ञान आश्रय भूतम ज्ञान आश्रय कर ज्ञान का अधिकार मतलब तो है और तो अजडम से क्या कह दिया ज्ञान बात नहीं सुनिए अजडम से क्या कह दिया ज्ञान रूप कह दिया तो अस्व प्रकाश कह दिया घटपट कैसे है जड़ है जड़ होने से कैसे ये दूसरे से प्रकाशित होते हैं दूसरे से प्रकाशित होते हैं मतलब दूसरे से ज्ञात होते हैं किससे ज्ञात होते हैं ये ज्ञान से दूसरे से ज्ञात होते हैं मतलब ये और अवात्मा स्वयं स्वयं प्रकाशन और स्वयं से ही ज्ञात होता है उसको जानने के लिए और किसी ज्ञान की जरूरत को ज्ञान रहा है वो आप क्या है ना इसका ज्ञान तो वो उन्हीं जब ज्ञान आश्रय होता हुआ ना तो उस समय आप पूछना की जो ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान का आश्रय कैसे है ठीक है वो वही सब संख्या आएगी उसका समाधान मुझे दिया जाएगा अभी तो केवल ये समझना ज्ञान वो वही उसका प्रश्न उत्तर सब इसी में आएगा ग्रंथ ज्ञान स्वरूप वस्तु ज्ञान काश्रय कैसे है वो तो वही पता जाएगा अच्छा तो अब ये ज्ञान शुरू समझ गए आत्मा तो इसे आत्मा स्वरूप है तो क्या बोलना पड़ेगा ज्ञान स्वरूप आत्मा है प्रकाश स्वरूप है प्रदर्श स्वरूप आत्मा है उसमें समझ में आता है अत्रुक्ति में होती है इस समय या पुरुष पुरुष करके आत्मा स्वयं ज्योति होता है मतलब स्वयं प्रकाश होता है पुरुष का कैसा होता है हृदय में कैसे प्रकाश रूप आत्मा प्रकाश कर दूर ज्ञान प्रकाश का क्या जाऊन रूप आत्मा कुछ पूछना हो तो पूछेंगे हृदय अंतर ज्योति पुरुषा आत्मा ज्ञान मयू अमला विज्ञान आत्मा पुरुष विज्ञान आत्मा विज्ञान आत्मा उसका विज्ञान रूप ज्ञान क्या है? एक ही है यहाँ पर यहाँ पर एक ही है अच्छा तो ज्ञान दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वतः प्रकाशित होना अजटत्व है जो तरह पढ़ते हैं तो ज्ञान के बिना भी स्वता भाषमान कहू ना अजट तो, तो स्वतः भाषमान तो तो क्या होगा अजटत्व और तरफ संग्रह पढ़ने वाले ऐसा भी समझ सकते हैं नाम का अर्थ है तो यहाँ अजतों का क्या अर्थ होगा अजडस लक्षणम अब बता लेना स्वतःमान अज है उसमें रहेगा स्वतः पढ़ने वालों के लिए बोला इस तरह समझ सकते हैं ठीक है आगे चलिए हम तो सरलता से बताना है हमको अब देखो वही निकालिए जो पहले था ना जय इंद्री प्राण बुद्धि विलक्षणम अजडम और क्या था वहां आनंद रूपम आत्मा अजड है और कैसा है आनंद रूप है किसको भी समझने की कोशिश करो आनंद रूप है तो अब वो जो अजडम कहा तो अजडम को समझा दिया अजडम का हुआ स्वयं प्रकाश और रूप वस्तु स्वयं प्रकाश होती है तो यही विलक्षणता है जड़ पदार्थों से है जड़ पदार्थ कैसे हैं, जड़ है जड़ प्रकाश कैसे हैं, पर है और वजह जो चेतन आत्मा है वो कैसा है स्वयं प्रकाश है ये भी हो गया। उसके द्वारा ये सबको जाना जाता है यदि आत्मा ना हो यही मतलब ज्ञान रूप आत्मा स्वयं अपने को जानती हो, दूसरे किसी से नहीं जानेगा स्वयं अपने को जानती उसको जानने के लिए अन्य किसी की जरूरत है यही बताया ज्ञान के बिना भी ऐसा दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वयं प्रकाश है जब ज्ञान आश्रय भूतम आएगा तो दूसरी बात फिर वहां समझाएंगे अब देखना आनंद रूप को बताते आनंद रूपक और आत्मा की और सुख रूप का आनंद रूपता है आत्मा की सुख रूपता या आत्मा की सुख रूपता को आनंद रूपता कहा जाता है आत्मा की सुख रूपता को तर्मसंग्रह पढ़ने वाले ऐसा समझेंगे आनंद रूप आनंद रूपस्थ लक्षणम सुख आनंद रूपस्थ लक्षणम सुख रूप अक्तुम सुख रूप कौन है सुखरूप कौन है आत्मा सुख रूप कौन है जैसे आत्मा ज्ञान रूप है मतलब ज्ञान है वो इसी को आत्मा क्या है सुख वो आत्मा कैसा है विषय जन्म सुख अलग होता है विषय जन्म सुख कभी होगा कभी नहीं होगा और आत्मा तो हमेशा सुख रूप है आत्मा हमेशा कहता है तो सुख रूप कौन तो सुख रूपत तो किसने होगा आत्मा सुख रूप है सुख कौन है तो सुख तो किसने आत्मा में क्या सुख रूपत्व तो तो क्या है आनंद तो। शास्त्रों में सुख और आनंद शब्द पर्याय के रूप में ही आते हैं ये हिंदी में कथा प्रवचन करने वाले तमाम जो है ना मन गणत वाते बना लेते हैं सुख अलग होता है आनंद अलग होता है ये हिंदी के जो है ना हिंदी माध्यम से कथा करते हैं ये सुख और आनंद में बड़ा बड़ा भेद करते हैं शास्त्रो तो में ऐसा कुछ नहीं है विषयजन्य सुख अलग है विषय आनंद अलग है ये अलग है वो क्षणिक है है, लेकिन सब भी अलग अलग शास्त्रों में नहीं किए गए शास्त्रों में सुख और आनंद एक ही ये जो विषय सुख होगा वो क्षणिक होगा आत्मरूप सुख जो होगा वो क्षणिक नहीं होगा इसका होगा यही देख विषय का जो सुख है वो आत्मा को तो नहीं जिसे जन्म सुख अनुभव जानने वाला सब कुछ चेतन ही होता है है ना? जान सबको जानने वाला कौन होता है चेतन जब में ये सब समझाएंगे सबको जानने वाला चेतन ही होता है तो जिसे सुख भी कौन अनुभव करेगा चेतन करेगा। सुख रुप से दुख कैसे ये सब वहाँ अनुभव कैसे होता है ये ज्ञान आश्रय भूत होगा आपका प्रश्न होगा ज्ञान आश्रय भूतंप में यह नहीं होगा प्रश्न अनुभव ज्ञान का आश्रय है ना अनुभव आश्रय है तो ये वो बात अनुभव आश्रय है ये वहाँ आएगी यहाँ नहीं आएगी तो आनंद रूप है आत्मा सुख सुख रूपत्व ही आनंद आनंद रूप का लक्षण है अब देखिए यहाँ पर तो आत्मा आनंद रूप है सुख रूप है इसमें क्या प्रमाण है इसको कैसे समझा जाए इसको कैसे समझा जाए तो इसको एक युक्ति से ये बता रहे हैं क्या ऐसे समझ लो संक्षेप में अनुकूल रूप से जो अनुभव में आता है उसे क्या कहते हैं सुख या आनंद शत्रु किस रूप से लोग आएगा प्रतिकूल रूप से शत्रु किस रूप से लोग में आएगा प्रतिकल रूप से और जो अनुकूल रूप से अनुभव में आता है वो होता है सुख अब ध्यान देना की अपनी आत्मा तभी किसी को प्रतिकूल लगती है प्रतिकूल तो दूसरी वस्तु लगती है, है? तो दूसरी है, कभी लगती, कभी लगती प्रतिकूल अनुकूल अपनी आत्मा हमेशा अनुभूल ही लगती है तो अनुकूल रूप से जो अनुभव में आता है वो क्या होता है सुख तो है कब आत्मा सुख रूप है इसको लेकर एक इस प्रकार से यहाँ समझाते हैं सोकर तो जब व्यक्ति जागता है सोकर तो जब व्यक्ति जागता है तब वो कैसा स्मरण करता है कैसी याद करता है मैं सुख से सोया, सोयाण जी की निद्रा और बाद में क्या कहते हैं मैं सुख से सोया कैसे कहीं कहते मैं सुख से सोया तो इस प्रकार उनको क्या है कि सुख की याद आती है सुख का स्मरण आता है सुख का स्मरण होता है सुख का स्मरण समझते स्मरण या किसका स्मरण इस हो अच्छा, हो होता है उनको किस प्रकार मैं मैं सुख से सोया इस प्रकार स्मरण किसका हो रहा है सुख का अच्छा कब स्मरण हो रहा है जागने पर जागने पर सुख का स्मरण होता है स्मरण बिना अन्धो के होता है याद बिना अन्धो के आती है जिस वृद्ध को आँख से इसका अनुभव हो रहा है आँख से इसका तो फिर क्या है की इसका याद आएगी स्मरण होगा अफकाश से शब्द का अनुभव होता है तो इस का भी स्मरण आता है से किसका अनुभव होता है स्पर्श का तो स्पर्श का भी स्मरण आता है तो, तो, तो इंद्रियों से क्या होता है अनुभव यह ध्यान में न इतना ही समझना है कि पहले होगा अनुभव फिर क्या आएगा और जिसका अनुभव न हो उसका स्मरण होगा जिस वस्तु का कभी भी अनुभव नहीं किया गया उसका स्मरण होगा तो जिसका स्मरण किसका होता है जिसका पहले तो पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है तो जिस वस्तु का अनुभव होता है उसी का और इसमें और अन यदि स्मरण आता है तो क्या मानना पड़ेगा नी पहले बस तो सो कर जागने के बाद में सोकर उठा हुआ व्यक्ति मैं सुख से सोया इस प्रकार सुख का स्मरण करता है सुख का स्मरण करता है तो इस स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा उसको पहले उसको पहले सुख का तो ये विचार करना पहले सुख का अनुभव हुआ है ये अनुभव किस काल का है ये अनुभव किस समय हुआ है तो ध्यान देना सोने के पहले वो ऐसा कैसा था वो सुख से सोया तो इसका मतलब जागृत अवस्था का, का वो अनुभव जागने का वो अनुभव है नहीं वो अनुभव कब का है सुसुप्ति तो का सुसुक्ति का सोने के समय सुसुप्ति तो काल का अनुभव है किस काल का अनुभव है सुसुखी तो तो का अनुभव का अनुभव है पता ही अनुभवी निद्रा सुसुखी मतलब निद्रा तो ध्यान देना अनुभव होने पर स्मरण होता है अनुभव के बिना स्मरण नहीं होता है जब सुख का स्मरण होता है तो क्या मानना पड़ेगा पहले किसका जिस वस्तु का अनुभव होता है उसी का स्मरण होता है जिस वस्तु का अनुभव होता है उसी का और जिस वस्तु का अनुभव नहीं होता है उसका स्मरण नहीं।, नहीं होता है तो जाने तो पर सुख का स्मरण होता है तो सुख इस के स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा पहले पहले अनुभव हुआ अच्छा जादू तुम्हारे मान सकते हैं तो स्थान नहीं हुआ तो अनुभव कब का सुसुख की काल का अनुभव है तो स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा सुसुखी काल में सुख का अनुभव हुआ सुसुखी काल में कितनी बात सोचनी आई स्मरण अनुभव के बिना नहीं हो सकता स्मरण तो हुआ है तो मानना पड़ेगा पहले अनुभव हुआ है सुख के स्मरण के बल पर किसका अनुभव मानना पड़ेगा सुख का स्मरण हुआ है तो अनुभव किसका मानना पड़ेगा सुख का अनुभव तो मानना पड़ेगा कब सुल का तो सुसुक्की काल में सुख का अनुभव हुआ है अब ये विचार करो की काल में सुख का अनुभव हुआ है वो कौन सा सुख है कौन सा सुख है खाने से सुख होता है जादूत तो अवस्था में सुसुप्ति तो में ये सब काम होते हैं तो मतलब क्या है कि सुसुक्ति में जो सुख होता है वो विषय जन्य सुख नहीं है विषय जन्य सुख है क्योंकि क्यूँकी विषयजन्य सुख होते हैं विषय और इंद्री का संबंध होने का विषय और इंद्री का रचना और रस का संबंध होने पर है स्वाद आता है शब्द का सम्बन्ध होने पर क्या है अच्छे विषय शब्द रखते हैं है न्वचा से क्या है इस त्वचा से संबंध होने पर क्या होता है इस है। अपने कार्यो से निवृत्त हो जाती है इंद्रिया अपने कार्यो से उपड़ हो जाती है देखना जागृत अवस्था में सभी इंद्रियों के कार्य चलते रहते हैं जब चूल आदि सभी इंद्रियों के संबंध है जागृत अवस्था में मन सहित सभी इंद्रियों के कार्य चलते रहते हैं सबसे ज्यादा व्यस्तता मन की है चक्षु स्त्रोत्र तो कोई भी इंद्रिय काम करेगी मन के बिना करेगी और दूसरी इंद्रिय को तो एक समय में एक करेगी जिस समय स्रोत कर रहा है काम उसमें चक्षु कर रहा है नहीं। तो मन हर समय करेगा और जब ये इंद्रिया काम न भी करे तो भी मन अपना काम करता रहता है सोचना विचारना संकल्प विकल्प और जब सपना अवस्था आती है तो बाहे चक्षु आदि काम करती है मन उस भी काम करता है सुख में मन काम करता है सुसुप्ति में मन काम करता है तो सुसुप्ति में सभी इंद्रियां अपने कार्यों से निवृत्त हो गई तो जब कोई काम करी नहीं रही है तो विषय इंद्रिय का संबंध नहीं लिया तो, तो सुसुप्ति में जो सुख का अनुभव हुआ है वो विशेष सुख है क्यों सुख में इंद्रियोल तो इंद्रियों दिशरे का संबंध क्यों नहीं है क्योंकि इंद्रिया अपने कार्यो से सुसुक्ति में इंद्रियां अपने कार्यों से निवृत्त हो जाती हैं, इसलिए इंद्री और विषय का संबंध हो नहीं सकता है और इंद्री और विषय के संबंध से ही में क्या है कि संबंध न होने से विशेषन सुख है नहीं है ना तो विसर्जन सुख तो है ही नहीं लेकिन स्मरण सुख का स्मरण हुआ है तो फिर क्या मानना पड़ेगा सुख का अनुभव होना तो विषय का अनुभव तो है विषय का सुख तो है ही नहीं तो वो सुख क्या है कहते हैं कि वो आत्मा ही वो सुख है आत्मा ही वो सुख है मतलब उस समय सुख रूप आत्मा का स्मरण हुआ ये अनुभव हुआ है किसका अनुभव हुआ है सुख रूप आत्मा का सुख कौन है आत्मा ही सुख है आत्मा सुख रूप है आत्मा क्या है जैसे आत्मा ज्ञान रूप है मतलब आप वैसे ही आत्मा क्या है सुख रूप सुख है ज्ञान सुख यहाँ पर एक ही है अलग अलग नहीं है ज्ञान सुख एक ही वस्तु है तो उस सुख रूप आत्मा जो सुख न, का अनुभव हुआ है आत्मा के स्वरूप भूत जो सुख है ना उस सुख का अनुभव हुआ है किसका अनुभव हुआ है सुख रूप आत्मा का सुख रूप आत्मा का अनुभव हुआ है अथवा तो ये आत्मा के स्वरूप सुख का अनुभव हुआ है तो सुख रूप आत्मा का अनुभव हुआ है किसका अनुभव हुआ है अनुभव किसका हुआ ये किसके कल पर माना अनुभव किसके कल पर माना गया स्मरण के बल तो पर अन के बिना स्मरण नहीं होता स्मरण हुआ है इसका मतलब अनुभव हुआ है तो सुख का स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा सुख का अनुभव और सुख का अनुभव कब हुआ है सुखी काल में और सुख का अनुभव हुआ है वो विषय सुख हो सकता है विषय जन सुख होगा विषय इंद्री का संबंध होने पर सुखी में विषय इंद्रिय का संबंध है नहीं तो विषय सुख नहीं है वो सुख के कौन सा है वो आत्म आत्मरूप सुख है आत्मरूप सुख का अनुभव हुआ है इसका मतलब है आत्मरूख सुख का अनुभव हुआ है तो आत्मा कैसी सिद्ध हो गई सुख रूप से हो गई आत्मा कैसी सिद्ध हो गई सुखरूप तो इस व्यक्ति से इस प्रकार इस स्मरण के बल पर सिद्ध हो गया की आत्मा कैसे है सुख रूप है और कोई सुख नहीं है आत्मा ही सुख है वहाँ पर आत्मा ही वहां पर सुख, सुख है ध्यान रखना इसीलिए देखो व्यक्ति जो है ना जब नींद लगती है तो भी छोड़ देता है भोजन रखा हो नींद आई हो तो व्यक्ति क्या करेगा और उसमें जो भी बाधा पहुँचाएगा उस, उसको पसंद नहीं करेगा वो उससे झगड़ा ही हो जाएगा सुफुक्की तो तो जो वादा पहुँचाएगा किसी को नहीं पसंद करेगा चाहे कितना प्यारा जो ना हो गया <laughs> तो इस प्रकार जो है आत्मा को आत्मा को सुख रूप बताया गया या आनंद रूप बताया गया आत्मा कैसे आनंद रूप है तो सुसुक्ति तो किस है तो हमेशा आनंदी में क्या है कि विजय इंद्रिय संबंध हमेशा होते रहते हैं इसलिए वो जो है अपना थो थोड़ा उसका स्पष्ट हो पाता है ध्यान तो आनंद समझता है साधना के द्वारा समाधि के द्वारा जान सकते हैं समझाने के लिए सुसुप्ती का दृष्टान्त लिया उस समय अन इंद्रिया काम नहीं करती तो अच्छी तरह समझाया जा सकता है चलिए इस पंक्ति को लगाइए लगाइए आनंद रूपत्व या सुख रूपत्व है कहते हैं आत्मा की सुख रूपता सुख की आनंद रूपता है क्यों इसको समझाते हैं क्योंकि सुख तो सजस्ते सोकर उठे हुए मनुष्य का सोकर उठे हुए या सोकर जागे हुए मनुष्य का सुखम अहम अस्वाप्तम सुखम अहम इसी परामर्श दर्शनार्थ है अहम सुखम अस्वाप्तम कि मैं सुख से सोया मैं कैसे सोया मैं सुख से सोया ऐसा ज्ञान देखा जाता है परामर्श का क्या है ज्ञान ज्ञान पे लेना स्मरण सो सोकर उठे हुए मनुष्य का मैं सुख से सोया ऐसा ज्ञान देखा जाता है किसका ज्ञान है ये परामर्श का स्मरण ऐसा स्मरण देखा जाता है किसका स्मरण छुट्टो ठीक सोकर उठे हुए मनुष्य का स्मरण कौन कर रहा है तो मनुष्य तो स्मरण कर रहा है ना सो तो कर उठे मनुष्य का मैं सुख से सोया इस प्रकार देखा जाता है किस प्रकार स्मरण होता है तो थो थो थो। तौ। तौ, किसका स्मरण हो रहा है और कब हो रहा है उठने के बाद हाँ जानने पर उठने के बाद है ना कि मैं सुख से के देखना क्यूँकी सो कर उठे हुए मनुष्य का मैं सुख से सोया इस प्रकार स्मरण देखा जाता है इसलिए आत्मा सुखरूप होती है इसलिए आत्मा हाँ या इसलिए आत्मा सुख रूप सिर आत्मा जी सुख रूप का आनंद रूपता है परामर्श दर्शनार्थ में पंचमी क्या है ना हित, पंचमी हेतु में होती है ना तो सुख रूप आत्मा सुख रूपा आत्मा भगवती सुख रूप आत्मा के होने में हेतु क्या है परामर्श दर्शन मतलब स्मरण देखे जाना स्मरण देखा जाता है सर स्मरण देखा जाता है ना इसका स्मरण कौन स्मरण कर रहा है क्योंकि ऐसा लगाना सो कर उठे हुए मनुष्य का मैं सुख से सोया ऐसा स्मरण देखे जाने से सुखरूप आत्मा होता है आत्मा कैसा होता है आत्मा सुखरूप होता है मतलब आत्मा सुखरूप सुख होता है आत्मा सुखरूप आत्मा सुखरूप ज्ञात होता है समझ लेना आत्मा सुखरूप आत्मा सुखरूप होता है इसको हम कैसे समझे ऐसा स्मरण देखे जाने से ठीक है स्मरण देखे जाने से विषय तो समझ में आया अच्छा यदि विषय समझ में ना आए अथवा कोई किसी अर्थ ना लगे पंक्ति ना लगे तो पूछना चाहिए और ध्यान देना तो जिस सुख का वो होता है वो सुख क्या है आत्मा का स्वरूप है आत्मा का स्वरूप बहुत सुख है आत्मा का सुख सुख है मतलब सुखी आत्मा सुखी है सुखी क्या है सुख ज्ञान और सुख एक ही रूप से जो ज्ञान होगा वो क्या कहा जाएगा सुख आत्मा ज्ञान रूप है वो हमेशा अनुकूल रूप से में आता इस है इसलिए उसको क्या कहते हैं सुखिया आनंद अब ऐसा समझना की जो सुख का अनुभव हुआ जो सुख का आनुु. सुख तो आत्मा का स्वरूप है और जो सुख का अनुभव हुआ वो अनुभव भी दूसरे वृत्ति ज्ञान नहीं है वो अनुभव भी उसका शुरू की है ना जो तो सुख का अनुभव आ गया ना ये ना है भी का ही है। नहीं है। इतना थोड़ा आएगा मत में अविद्यासुप्ति में मानते है सुसुप्ति में जो स्वरूप भूत सुख का अनुभव होता है वो किसते अविद्यावृत्ति से यहाँ अविद्यावृत्ति नहीं मानते यहाँ वृत्ति के बिना जो आत्मा वो अविद्या से सुख का अनुभव मानते हैं या विद्या दृष्टि के बिना मानते आत्मा सुखरूप है कि नहीं है स्वयं प्रकाश है कि नहीं है अपना प्रकाश स्वयं करती है की नहीं करती है, है तो, तो अपने को प्रकाशित कर, करती है उसको तो तो प्रकाशित करने के लिए अविद्यालय है तो ये नहीं मानते वृत्ति वो मानते है और तो सुक्ति को लेकर आत्मा को सुखरूप दोनों एक तरीके से समझाते हैं ये अंतर आएगा अविद्या को मानकर ये और सब एक जैसा है सुखरूप दो विद्या दोनों को जो आत्मा सुखरूप है और वो स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश है तो अपने स्वरूप भक्तों को स्वयं प्रकाशित कर लेंगे और वो युक्ति लगाएंगे की किस व्यक्ति के बिना नहीं होगा वो युक्ति यहाँ स्वयं प्रकाश होगा फिक्री तो भी थे क्या क्या सब दीशाँ। सब आई ये और ये छोड़ दो एक तो तो वहाँ पर क्या था अजम आनंद रूप और क्या था कि बहुत गहराई से चिंतन करें ना तो एक साधना हो जाती है, है चिंतन करना एक चिंतन भी अपने स्वयं एक साधना है ये देखना गहराई से चिंतन करना चिंतित साधना भी है ऐसा है कुछ तो नहीं है के लोग तो आत्मा को नहीं मानते है उसका अलग है उसको यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है उसके लिख दिया दिया मैंने का बताने की जरूरत नहीं है जो बताया जाएगा ओम पूर्ण मदम पूर्णाध्य पूर्ण अवशिष